संवेद्नाँ संवेद्नाँ पांक, की, पांक, ब्लौक ब्लौक की की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है प्रयाग शुक्ल का आलेख हमारी जिंदगी में रोज घटता उसने कहा था कोई दस साल पहले की बात है मैं हैदराबाद विश्वविद्यालय के अतिथि ग्रह में ठहरा था उस प्रवास का प्रसंग यह था कि सुपरिचित रंगकर्मी रामगोपाल बजाज वहां विश्वविद्यालय के नाट्य विभाग के छात्र छात्राओं चात्र के साथ तेलगु में धर्मवीर भारती के नाटक अंधा युग की प्रस्तुति करने वाले थे तब मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की पत्रिका रंग प्रसंग का संपादक था और उसी की ओर से प्रस्तुति देखने गया था एक दिन विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने मुझे छात्र छात्राओं को संबोधित करने के लिए बुला लिया स्वागत के बाद जब मेरे बोलने की बारी आई तो साहित्य की सार्थकता के प्रसंग में मैंने चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कालजई कहानी उसने कहा था कि कुछ चर्चा की और कहा कि ऐसी रचना हमें किस प्रकार एक गहरी संवेदना से भर देती है मानवीय प्रेम की अकूत संभावनाओं से परिचित कराती है और निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए प्राणों की बाजी लगा देने की हमारे भीतर की क्षमता को तोलती है जगाती है मैंने, मैंने कहानी, कहानी के कुछ विवरण भी स्वभावतः याद किए, जिन्हें आज यहाँ फिर तो प्रस्तुत कर रहा क्योंकि मैं जो कुछ तो कहने वाला हूँ तो ना होगा तो, तो कहानी, कहानी यहाँ कुछ अंशों में। एक लड़का और एक लड़की चौक की दुकान पर आ मिले उसके बालों और इसके ढीले सुतनों से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था और यहाँ रसोई के लिए बढ़िया। तेरे घर कहाँ है मगरे में और तेरे माझे में यहाँ यानी अमृतसर में कहा रहती है अतर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हुआ हूँ उनका घर गुरु बाजार में है सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा पूछा तेरी गुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आखे चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाली के यहाँ या दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते महीना भर यही हाल रहा दो तीन बार लड़के ने फिर पूछा तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाते हुए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली हाँ हो गई। कब कल देखते नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ सालू लड़की भाग गयी लड़के ने घर की राह ली रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई कुत्ते पर पत्थर मारा और गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया सामने नहा कर आती हुई किसी वैष्णवी से टकरा कर अंधे की उपाधि पाई तब कहीं जाकर घर पहुंचा। आशा करता हूँ कि किशोर या युवा दिनों में पढ़ी हुई यह कहानी अब तक आप में जाग जागती होगी पूरी तरह से पर जिन्होंने पढ़ी ही न हो या कुछ भूल गए हो हालांकि उसने कहा था पढ़ने वाले को जीवन भर याद रहते हैं फिर भी उनकी सुविधा के लिए पूरी कथा का स्मरण कर लेता हूँ गुलेरी जी ऐसी क्षमा प्राप्ति होकर क्योंकि जिस विधि से यह कथा लिखी गई है उसका सार संक्षिप्त एक अपराध से कम नहीं है तो आगे की कथा यह है कि 25 वर्ष बाद वह लड़का लहना सिंह नंबर सतर राइफल्स में जमादार हो गया है और उस लड़की का पति हजारा सिंह सूबेदार उसका बेटा बोधा, बोधा भी बोधा उनके साथ ही फौज, फौज में है एक, एक बार छुट्टियों में सब, सब अपने घर आते हैं तो हजारा सिंह कहता है लहना सिंह से कि लौटते हुए तुम मेरे, मेरे गांव आ जाना वहीं से साथ चलेंगे सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार लहना सिंह को बहुत चाहता था बहरहाल जब वह हजारा सिंह के यहाँ पहुँचता है तो घर के बाहर से निकलकर हजारा सिंह कहता है लहना सिंह सूबेदार ने तुमको जानती है बुलाती है जा मिल आ, लहना सिंह भीतर पहुँचा सूबेदार ने मुझे जानती है कब से, रेजिमेंट के क्वार्टर में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं दरवाजे आरोप जाकर मत्था टेकना असी सुनी लहना सिंह चुप मुझे पहचाना नहीं, नहीं तेरी, तेरी कुड़मायी हो गई, गई, गई, गई, गई? सुबेदार ने कहती है मैंने, मैंने तेरे, तेरे को आते, आते ही पहचान लिया मेरे तो मेरे भाग, भाग फूट गए एक बेटा है फौज में भर्ती हुए उसे एक, एक ही बरस हुआ उसके पीछे चार हुए पर एक भी नहीं जिया सुबेदार ने रोने लगी अब दोनों जाते हैं मेरे भाग तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाली का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे आप घोड़े की लातों में चले गए ऐसे ही उन दोनों को बचाना यह मेरी भिक्षा है मैं आंचल पसारती हूँ रोती रोती सूबेदार दी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोछता हुआ बाहर आ गया युद्ध में लहना सिंह पूरी तरह घायल होता है पर वह पीछे से मदद के लिए आई गाड़ियों में अपनी जगह जबरदस्ती हजारा सिंह और बोधा सिंह को सुबह दारने की सौगंध देकर भेज दिया है कहानी की अंतिम पंक्तियां हैं कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा फ्रांस और बेल्जियम अड़सठवी सूची मैदान में घाव से मरा नंबर सतर सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह उस दिन कक्षा के बाहर आकर सबसे विदा लिया यहाँ मैं देख पाया था कि उसने कहा था कहानी की याद ने उसकी चर्चा ने सब पर गहरा असर किया था पाया कि सबसे विदा लेने के बाद भी मेरे साथ साथ एक लड़का चला आ रहा है कुछ संकोच के साथ उसने पूछा कि सर आपको क्या लगता है कि लहना सिंह जैसा कोई हुआ होगा क्या यह कहानी सच लगती है क्या सचमुच कोई इस तरह जान दे सकता है उसके बाद उस दिन उस लड़के से जो कहा था आज उसे ही तोराता दोहराता मैंने कहा था देखो मैं पैंसठ वर्ष का हो गया हूँ देश दुनिया में बहुत घूमा हुआ रात विराद अतिथि ग्रहों और होटलों में ठहरा हुआ अनजान अपरिचित जगहों और लोगों के बीच गया हूं। न जाने कितने लोगों ने थोड़े से आत्मीय परिचय के बाद मुझे प्रेम से रास्ता बताया है खाना परोसा है और बनाया है देर अबेर प्रेम से मेरी किसी छूकी जा रही चीज की याद दिलाई है मुझे किसी आसन्न संकट से बचाया है मसलन यही कि रफ्तार से चली आती किसी गाड़ी की तरफ जिसकी ओर मेरा ध्यान न था मुझे सावधान किया है उस वक्त जब मैं रास्ता पार करने को था और एक बार ढाका में मेरे बीमार पड़ने पर नजरुल अकादेमी में काम करने वाले एक कर्मचारी के परिवार ने दिन रात जाग अस्पताल में बारी बारी से अपनी ड्यूटी लगाई है सुदूर बुढ़ापेस्ट हंगरी में विश्वविद्यालय के अतिथि ग्रह में छोटी सी कैंटीन संभालने वाली स्त्री बाबे ने जब मैं चलने लगा तो मुझे शहद की शीशी भेंट की है मैं शहद मिली काली चाय ही तो पीता था और हम दोनों की आंखों में जल झलक आया है क्या संबंध था हमारा सिवाय इसके कि एक सुबह कैंटीन के पास मुझे मंडराता देखकर वे ही मेरे लिए रोज सुबह कैंटीन खुलने से पहले ही चाय बनाने लगी थी मैं सैर करने चला जाता था और लौटकर उनसे कुछ बतियाता था न जाने कितने ऐसे ही प्रसंग हैं। तो किसी के लिए प्राण दे देना तो बहुत बड़ी बात है पर एक छोटा मोटा उसने कहा था हम सबके जीवन में प्रायः रोज घटित होता है मैंने तब उस लड़के से यही कहा था बताओ भला क्या बहुतों से मिली निस्वार्थ सहायता के बिना मैं पैसठ साल पूरे कर सकता था अब पचहत्तर का हूं। मैं जो घर में कम रहा हूँ बाहर ज्यादा लद्दाख और लक्षद्वीप को छोड़कर भारत के सभी प्रदेशों में गया हूँ पूर्वोत्तर के भी सभी प्रदेशों समेत और दुनिया के भी बहुत तेरे देशों में अकेले भी घूमा था वह लड़का और मैं कुछ देर तक साथ चलते रहे उसने कहा था कहानी की सच्चाई पर बातें करते हुए सौ साल पहले लिखी गई इस कहानी की याद किसी न किसी प्रसंग में रोज करता हूँ अभी आप सुन रहे थे प्रयाग शुक्ल का लेख हमारी जिंदगी में रोज घटता उसने कहा था वाचक स्वर भारतीम